रहो, रहो, रहो। नमस्कार, आप रेडियो सेवन पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, जिनसे हम लोग बातें करने वाले है सुरजीत सिंह जी हमारे साथ है उनसे बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप होम शांति बढ़िया जी जी जी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए हमारे सभी श्रोताबंदुओं के लिए जी मेरा नाम सरजीत सिंह है और मैं चंडीगढ़ से आया हूँ जी और मेरे जो वाइफ है वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ है। रहे हैं दो हजार सोलह दो हजार पंद्रह से तो मेरी जो मैरी हुई है वो ये है दो हजार सोलह में उसके बाद फिर जाती थी मैं भी उसके साथ जाना स्टार्ट कर दिया हम्म हम्म वैसे गुरुद्वारा साहब में करता हूँ वही जाता, तो जाता। हूँ लेकिन अब जो ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद जो यहाँ पे आने का एक स्कूल है जो यहाँ पे शांति है वो कहीं और है ही नहीं बिल्कुल बिल्कुल। जो मैंने यहाँ पे रिलाईज किया पे। जी। पहले क्या होता था हम गुरुद्वारा जाते थे हमारे मन में एक अलग ही टाइप की टेकने जाना हमने न बिल्कुल देखने जाना की भगवान को उस तरीके से देखते नहीं थे हम्म जिस तरीके से यहाँ पे आने के बाद हमें पता लगा की भगवान को एक्चुअल में देखना कैसे है पाना कैसे है उसको फील कैसे करना है वो कभी हमने बचपन से आज तक ना तो किसी से पता लगा क्योंकि शुरू से जो माँ बाप बताएंगे जो हमारा कल्चर है जो बताएगा वही हमें आगे पता लगेगा लेकिन सस्ता के आने के बाद हमें जो पता लगा कि भगवान है क्या चीज़ है आए कहाँ से है और आने के बाद जाना कहाँ है पता लगा जी जी बस ये कि, कि जो हमारा प्रोफेशन आज की दुनिया में जो आज का दौर चला हुआ है इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल इतना ज़्यादा टेंशन वाला है आप बस दिमाग में और कुछ आता नहीं <laughs> आज की डेट में जो ये ब्रह्मा कुमारी हम आते हैं मेडिटेशन करते हैं ये आज की डेट में जैसे हम खाना खाते हैं पानी पीते हैं वैसे मेडिटेशन जरूरी है आज की डेट में हमारे लिए हम्म मतलब मैं तो कहता हूँ हर बंदे के लिए हर धर्म के लिए जब तक आपका माइंड स्टेबल नहीं होएगा आप कुछ पा नहीं सकते mm -hmm. आप कुछ कर नहीं सकते आगे का सोच ही नहीं सकते जब आपका दिमाग थोड़ा शांत होगा टेंशनें खत्म होगी mm -hmm. तब तो आप आपकी फ्यूचर का सोच पाएंगे कुछ वो कैसे होएगा मेडिटेशन ओनली मेडिटेशन जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी ये बातें जो हैं काम की हैं आज के समय में जैसे आपने कहा तो आपका अनुभव क्या है आपका एक ख़ास अनुभव कुछ हो इसके साथ जुड़ने के बाद वो ज़रूर सुनाइए सिंह जी जी बिल्कुल ज़रूर मेरा खास अनुभव जैसे मैं आपको पहले बताता कि मैं जैसे जाता हूँ अभी भी जाता हूँ क्योंकि देखो जो हमारा मन है आप पिछला आप भूल नहीं सकते लेकिन जब आपको ज्ञान हो जाता है उसके बाद आपको आप उस चीज़ के लिए मुकर नहीं सकते कि नहीं भगवान कैसे पाना है कैसे नहीं उसकी वजह से एज ए प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ हमारे काम में टैक्सेशन का मैं देखता हूँ इनकम टैक्स मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिमाग में हजारों बातें चलती हैं तो अनुभव यहाँ पे आने से ऐसा हुआ कि जो दीदी हमें ब्रह्मा कुमारी दीदी हमें मेडिटेशन सिखाते हैं हम्म हम्म जो एक मन को एकाग्र करना है चिंताएं भूलनी है उस चीज से हमें बहुत फर्क पड़ता है हम्म हम्म मेरे अनुभव के हिसाब से मेडिटेशन करने से आप एक तरह से जैसे रिट्रीट होते हो ना आप किसी मेडिक्स में जाते हो हॉस्पिटल में जाते हो रिट्रीट सेंटर में जाते हो वैसे एक ये मेडिटेशन एक तरह का आपके माइंड का रिटेट सेंटर बन जाता है इस तरह का उस तरीके से हमें ये बहुत शांत करता है हमारी स्ट्रेस दूर करता है हमें जब मेरा दिमाग है मेरे दिमाग में एक स्ट्रेस भर चुका है घड़ा वो खाली कैसे होएगा ऐसे तो है ना कि मैं उल्टा लेट तो वो खाली हो जाएगा उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा मेरा अनुभव ही मेडिटेशन है मेडिटेशन करने से ही आपका दिमाग में जो स्ट्रेस है वो खाली होगा तभी आग आप आगे दिमाग में कुछ अच्छी बातें सोच पाओगे अच्छी बातें डाल पाओगे हम्म <laughs> बस मेडिटेशन ध्यान लगाओ ध्यान बहुत ज़रूरी है अनुभव बहुत बढ़िया है यहाँ पे। अनुभव ऐसा रहा कि पहले दिमाग मतलब रात को नींद आने के से इतनी टेंशन होती है हर इंसान को आज के दौर में सब मैं मैं सोचता हूँ कि एट्टी लोग रात को बिना कुछ देखे बिना कुछ मोबाइल छेड़े सोते नहीं होंगे नींद नहीं आती ये होता है कि से सोना बेल्कुण, बेल्कुण। आप शाम को मेडिटेशन कर लो खाना खाओ प्लेट लेटने से पहले कम से कम पंद्रह मेडिटेशन करो सब कुछ बुला लो देखो क्या चाहना वही मेरे साथ हुआ <laughs> है। जरूरी है ऐसे तो दिमाग मतलब अगर ऐसे चलता रहा तो मैं तो गोलियां खाने लग जाता सिर्फ टेंशन की बात नहीं कर और भी बहुत चीजें अपने आप को कैसे है, बिल्कुल तो उस चीज़ के लिए हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कहाँ जाना है कर क्या रहे हैं हम ऐसा तो नहीं है सिर्फ हम खाने पीने सोने काम करने ही आए हैं इसके अलावा भी हुँ. कुछ ना कुछ है ना हुँ. वो चीज़ यहीं पे आके पता लगता है उसी चीज का अनुभव कराते हैं जी जी जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आशा करूंगा हमारे सभी श्रोतावंधुओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है और वर्तमान समय जैसे कि चीज़ें मैनिपुलेट हो रही है हर दिन एक नया ईशू हमारे बीच में आ रहा है तो निश्चित तौर पे हमारा मन जो है बोझिल भी होता होगा तनाव में भी आता होगा स्ट्रेस में भी आता होगा तो जैसे सरजीत जी सुना रहे हैं अपना अनुभव कि उन्हें ब्रह्मा कुमारी इसमें आकर काफ़ी अच्छा लगता है जिस तरह से वो गुरुद्वारे में जाते हैं वहाँ भी जाते हैं और यहाँ भी आते हैं तो यहाँ पर उनको एक सुकून शांति मिल जाती है क्योंकि यहाँ नॉलेज और आजुग दोनों का प्रैक्टिस उनको मिल जाती है तो निश्चित तौर पे एक आत्मचेतना जो है जब जाग जाती है तो मन जो है कंट्रोल में आ जाता है फिर आप दुनिया में कुछ भी हो रहा हो आप स्थिर मन से देखना शुरू कर देते हैं आपका स्थिर मन हलचल में नहीं आएगा और आपको जीवन का जो सही अर्थ है वो समझ में आ जाता है और अर्थ सही जब कोई कार्य करते हैं तो आपको उसमें दुख या शांति नहीं होती अर्थहीन कार्य करने से ही दुख अशांति आपके जीवन में आती है तो सरजीत जी मैं चाहूँगा कि आज के समय में जैसे चंडीगढ़ का जो नाम सुना हमने एक अलग जो है वो अपना पहचान रखता है तो कुछ टूरिज्म की चीज़ें हो तो ज़रूर उसके बारे में बताइए क्योंकि हमारे सभी श्रोता बंधु आबू रूड से आपको सुन रहे हैं जी। और जी। जो इंटरनेट से वो सारी दुनिया सुन रही है लेकिन फिर भी चंडीगढ़ की कुछ खूबसूरत बातें सेक्टर के बारे में यहाँ वहाँ के जो टूरिज़म के बारे में वो भी बताइए चंडीगढ़ दुनिया की मैं इंडिया की बात कर रहा अभी इंडिया में ज़्यादा तो नहीं घूमू बट फिर भी मैं फोर्टी से फिफ्टी परसेंट तो मैं घूम चुका हूँ साउथ mm -hmm. तो में, में मेरे को लगता है कि चंडीगढ़ है ना जो यहाँ पे ग्रीनरी है वो किसी और सिटी में नहीं है इतनी ग्रीनरी जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ है रोड फैसिलिटीज़ है लाइटिंग सिस्टम है mm -hmm. वो किसी और शहर में मैंने नहीं देखा mm -hmm. यहाँ पे ट्रैफिक का जो रूल एंड रेगुलेशन है बहुत अच्छा है आप सिस्टम से चलाओगे बहुत बढ़िया चलोगे आपको यहाँ पे ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ मैं आगे जाऊँ वो आगे जा रहा है आपके साथ में कोई लग जाएगी गाड़ी कुछ नहीं आपको रूल रेगुलेशन अच्छे से फॉलो करना है गाड़ी बहुत बढ़िया चलेगी आपकी आप बहुत बढ़िया सफर करोगे बाकी टूर एंड ट्रेवल अगर टूर का हम वहाँ देखते हैं तो वहाँ पे जैसे रोक गार्डन हो गया बहुत फेमस है रोज गार्डन हो गया रोज फेस्टिवल वहाँ पे लगते हैं, अरे वहाँ लेक हो गया बहुत बढ़िया जगह लेक अच्छा सुखना लेक है वह वहाँ पे वहाँ पे मॉर्निंग में आप जाइए वहाँ पे वो कीजिए मॉर्निंग वो, अलग ही स्कूल है और मैं मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है सुखना लेक में आप वहाँ पे जाइए अच्छी जगह पर बैठिए सूरज उम्मीद से पहले अच्छा वहाँ पे मेडिटेशन करिए देखो क्या मजा आता है ही सुकून मिलता है वहाँ पे अच्छा अच्छा जो आप वहाँ पे इतनी शांति नेचर का अनुभव आप वहाँ पर करते हो मेडिटेशन करते हुए आपके कानों में जब चिड़ियों की जैसे सुनती है बहुत बढ़िया फील होता है किसी कोई गाड़ियों का हॉर्न की आवाज नहीं कोई किसी भी ना नॉइज पोल्यूशन ना वहाँ पे वॉइस पल्यूशन मतलब कुछ भी नहीं <laughs> बहुत बढ़िया और वहाँ पर आप म्यूजियम हैं अच्छा सतारा सेक्टर में एक म्यूजियम है वहाँ जा सकते हो बाकी वो भी इलाटे मॉल है वहाँ पे हमारे ट्राई सिटी बोलते हैं चंडीगढ़ मोहाली और जीतपुर वहाँ पे इलाटे मॉल सबसे बड़ा मॉल है वहाँ पे।, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल खाने से लेके पहनने से लेके सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते खाने पीने और जो खाने पीने के लिए तो वहाँ पर फेमस है चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया सौरभ जी चंडीगढ़ के बारे में आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को चंडीगढ़ में जो चीज़ें हैं जिस तरह का टूरिज़म की बातें हैं वो बिल्कुल आ, लोगों को आकर्षित करता है और आज के समय में जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो हमें जो है अच्छा लगता है देखकर सुनकर और मैं चाहूंगा कि आप भी इन चीज़ों को समझे जाने और एक बार मौका मिले तो चंडीगढ़ ज़रूर घूमने जाइएगा जहाँ पर आपको जो सौरभ जी ने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है तो निश्चित तौर पे वो हर चीज़ जो है अपने आप में ख़ास है क्योंकि उसको डिज़ाइन किया गया उसी तरह से तो आइए जाते जाते सौरभ जी एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे सब के लिए तो मैसेज यही देना चाहता हूँ खुश खुश खुश आप रहे दूसरों को रखें बस <laughs> अच्छी बाते अच्छी बातें बातें मेडिटेशन जी जी ओम शांति सौरभ जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएँ करते हैं आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छे फील कर रहे हैं यहां आकर और बहुत सारी खुशियां मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ हमने सौरभ जी की बहुत सारी बातें आपको अच्छी लगी होगी क्योंकि एक एडवोकेट प्रैक्टिसनर है और प्रैक्टिशनर के साथ साथ जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने अपना मेडिटेशन का टूल अपनाया है और बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को समझते हैं वो समझकर उन्होंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो निश्चित तौर पे आपको भी एक स्पेस अपने आप को देना है एक टाइम देना है अपने आप को थोड़ा सा समय निकालते हैं तो हमारा जीवन अच्छा हो जाता है इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते हम गनीसा जय हिंद जय भारत ओम शांति शांति चमक उठा है भाग्य सितारा पाकर प्रभु का प्यार चमक उठा है भाग्य सितारा पाकर प्रभु का प्यार बांध के घुंघरू खुशियों के बांध के घुंघरू नाचे मन संसार चमक उठा है भाग्य सितारा पाकर प्रभु का प्यार